जादू का ढोल बहुत समय पहले की बात है जापान देश में जैनकोरा नाम का एक लड़का रहता था उसके पास एक जादुई ढोल था लंबी नाक लंबी नाक कहते हुए जब वो ढोल का एक छोर बजाता तो नाक लंबी हो जाती जब छोटी नाक छोटी नाक कहते हुए ढोल का दूसरा छोर बजाता तो नाक छोटी हो जाती जिसे भी अपनी नाक लंबी या छोटी करवानी होती वह जैनकोरा के पास जाता जैनकोरा उनकी इच्छा के अनुसार ढोल बजाता और उनकी इच्छा पूरी करता एक दिन उसने सोचा देखो तो सही इस जादु ढोल को बजाकर मैं अपनी नाक को कितना लंबा कर सकता हूँ वह एक खेल के मैदान में गया और अपना ढोल बजाने लगा जैसे जैसे ढोल बजाता गया जैन कोरा सी खड़ा भी नहीं हो पाया उसे जमीन पर लेटना पड़ा फिर भी वह ढोल बजाता ही रहा धीरे धीरे उसके नाक पेड़ की ऊंचाई जितनी लंबी हो गई कुछ समय बाद वो पर्वत की चोटी को भी पार कर गई और देखते देखते नाक आसमान को छूने लगी उसी समय आसमान में कुछ बड़े ही पुल बना रहे थे उन्होंने जैन की नाक कि नोक को पुल के साथ सटाकर ठोक दी। जेनकोरा ने यह महसूस कि तो देखा कि उसकी नाक की नोक पुल से बंधी हुई थी उखाड़ा परिया क्या वह नीचे गिरने लगा यह तो अच्छा हुआ कि वह छपाक से एक तालाब में जाकर गिरा थोड़ा संभलने के बाद वो तैरने लगा धीरे धीरे उसके हाथ पैर शरीर सब मछली के आकार में बदल गए और वो मछली बन गया तब से सब यही कहते हैं कि उस तालाब की सभी मछलियां जेनकोरा के परिवार की सदस्य हैं। जापान की लोक